तो जो अनुभव और क्या था प्रणाम किया दीवन्ट। था प्राण धारण का प्रत्यान चित्त का ही धर्म है और क्या था उसके आगे चेष्टा मतलब चेष्टा करते हैं क्रिया क्रिया जो है ना ये इंद्रियों को प्रेरित करने की क्रिया इंद्रियों को प्रेरित करने की क्रिया ये क्रिया किसमें है है इंद्रियों को प्रेरित करने की क्रिया जिस प्रकार में लगती है अच्छा अब ये जो क्रिया है ना इस क्रिया की सूचना और को शक्ति कहा है टीका कारों ने है ना इस क्रिया की सूचना और अवस्था को कहा है शक्ति मतलब क्रिया को संपादन करने का सहमत क्रिया की सूचना अवस्था को सभी व्याख्याकारों ने कहा का क्रिया देखो मन चित्त में क्रिया होगी तब चितु देखने में लगी चित्त में क्रिया होने से क्या है कि स्रोत सुनने में लगा तो ऐसे में क्रिया होती है ना और क्रिया की सूचना सूक्ष्म को क्या बोल दिया है यहाँ पे शक्ति ऐसा सभी टीकाकारों ने किया है वो भी एक प्रकार का सामर्थ्य क्रिया को करने का है न क्रिया को करने का सामर्थ्य और क्रिया की सूक्ष्म ऐसा टीकाकारों ने है देखिए अभी हम आपको चल रहे हैं कितना सत्र सूत्र में सोलन तो में गया था संयम पहले आया था ना योग दर्शन में संयम नाम है धारणा ध्यान और समाधि का किसी एक धेय में किए गए धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों संयम कहलाते हैं संयम तो कह जायेंगे जब तीनों का विषय एक होगा ये ध्येय में किए जाने पर ये तीनों संयम कहलाते हैं सामान्यता है कहा जाए ना कि आप संयम कीजिए संयम का इतना ही अर्थ है की इंद्रिय निग्रह कीजिए पथ्य का पालन कीजिए यही होता है ना पर नोक शास्त्र में संयम कहा जाए तो धरना ध्यान करना भी उसका हो जाता है तो ये बताते हैं सूत्र में परिणाम तीनों परिणाम में संयम करने से धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम इनको ठीक ठीक समझ ले अब इनका चिंतन करे चिंतन करते हैं तो क्या होगा इनमें इसमें धारणा कर देखान कर दे समाधि कर दे, दे। तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत तथा अनागत पदार्थों का साक्षात्कार होता है ना ज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात्कार तो तीनों परिणाम कौन कौन धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत तथा अनागत पदार्थों का ज्ञान होता है धर्म लक्षणावस्था परिणाम योगि नाम भवती अतीत अनागत ज्ञानम धर्म लक्षण तथा अवस्था परिणामों में संयम करने से अतीत अनागत ज्ञानम ज्ञान योगियों को अतीत तथा अनागत विषयों का साक्षात्कार होता है लग गया योगी नाम अतीत अनागत ज्ञानम भगवती योगियों को अतीत तथा अनागत विषयों का साक्षात्कार होता है अतीत विषय का साक्षात्कार अनाजत विषय का साक्षात्कार की अतीत काल अतीत काल में या वस्तु कैसी थी और अनागत काल में कैसी होगी कोई व्यक्ति अतीत में कैसा था और आगे कैसा होगा ऐसा पूरा उनको मालूम हो जाता है ये तो परिणाम चाहे शरीर के परिणाम हो चाहे किसी पदार्थ पर के परिणाम हो उनका धर्म लक्षण अवस्था में इसे धरना ध्यान समाधि करने से पूरा मालूम हो जाता है धरना ध्यान समाधि त्रियम एकत्र संयमा उतः एकत्र एक का अर्थ है कि एक आलम्बन में है एक आलम्बन में किए गए धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों संयम कहे गए पहले कहा गया है न एक आलम्बन में किए जाने पर धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों को संयम कहा गया तेन तेन का अर्थ है संयम एन संयम के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाने वाला संयम के द्वारा प्रत्यक्ष किया जा संयम के द्वारा प्रत्यक्ष होने तो जब तीनों परिणाम में संयम करेंगे तब तो तीनों परिणाम का भी प्रत्यक्ष होगा जिसमें संयम करेंगे उसका प्रत्यक्ष होगा और उसके साथ ही क्या है कि अतीत अनागत का भी प्रत्यक्ष होगा एक तो जिसमें संयम करेंगे उसका प्रत्यक्ष और उसके साथ अतीत अनागत पदार्थों का भी हाँ ये बताते हैं तेन कर् संयमिन तेन साक्षात क्रियणम तेन साक्षात क्रियणम संयम के द्वारा प्रत्यक्ष किए जाने वाले संयम के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले या संयम के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञात होने वाले तीनों परिणाम संयम के द्वारा साक्षात होने वाले या प्रत्यक्ष ज्ञात होने वाले तीनों परिणाम तेसु तेसुकार से हैं उन तीनों परिणामों में अनुगत या तीनों परिणाम से संबंध रखने वाले तीनों परिणाम से संबंध रखने वाले यहाँ तेसु का से तेसु अनुगतम परिणामेश अनुगतम है ना पेशु का अर्थ क्या है परिणाम अनुगतम का अध्ययन करेंगे ये तीनों परिणामों में संबद्ध रखने वाले तीनों परिणामों में संबद्ध या तीनों परिणामों में परिणाम अतीत तथा अनागत पदार्थों का ज्ञान ज्ञान कराता है अतीत तथा अनागत पदार्थों का ज्ञान कराता है या अतीत तथा अनागत पदार्थों का साक्षात्कार कराता है अच्छा जी को अब दोबारा लगाना तो यहाँ संपादित क्रिया का करता है अचित अनागर जन्म अरे नहीं वो कर्म है नहीं दोबारा देखना पर तीन का परिणाम क्या है संयम संयम के द्वारा साक्षात होने वाला संयम के द्वारा साक्षात किया जाने वाला साक्षात किया जाने वाला मतलब जिसका प्रत्यक्ष किया जाएगा या जिसको प्रत्यक्ष जाना जाएगा उसको क्या कहेंगे प्रत्यक्ष क्रियाड़ है ना संयम के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाने वाला या संयम के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला संयम के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाने वाला परिणाम कौन परिणाम से संबंधित अतीत तथा अनागत पदार्थों का ज्ञान कराता है संपादिती क्रिया का कर का है ना तो पहले परिणाम होगा और फिर किसका प्रत्यक्ष होगा उनसे संबंधित अतीत अनागत प्रत्यक्ष होगा उससे संबंधित अतीत अनागत पदार्थों का है ना अतीत अनागत पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है अब देखिए संयोग से पता चलेगा ना उनमें तीनों लक्षण तीनों परिणामों में कि अतीत में ऐसा था और अनागत में ऐसा होगा चली आगे शब्दार्थ प्रत्याम इतरे तरह संकरस तत्भाग संयम सर्वभूत शब्दार्थ प्रत्यय नाम शब्द अर्थ और प्रत्यय ऐसा इसमें पहले भी आया था ऐसे कोई बोलता है ना न ये क्या है को गौर क्या सुना बोले तू तो क्या बोलेगा सुना सामने गुस्पाद प्राणी हो तो क्या कहेंगे उसको है। और उसको है और जो ज्ञान हुआ तो किसका ज्ञान हुआ का तो शब्द जो है ना शब्द अर्थ तो और प्रत्यय ये, ये, ये तीनों परस्पर में मिले हुए भागते हैं कैसे भागते हुए मिले हुए भागते हैं ऐसा मिले हुए भागते हैं जब जिस जिस काल में शब्द सुनेगी उस काल में क्या है कि देखो अर्थ उस समय क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा शब्द से शब्द को सुनने से क्या हो जाएगा प्रत्यय प्रत्यय मतलब ज्ञान हो जाएगा किसका भी ज्ञान हो जाएगा उस विषय का एक आपने सुना गौ तो आपको वो शब्द वो हुआ कि नहीं हुआ और किसका हुआ गो का गो का शब्द बोध सुनकर के यदि आपने सामने चतुष्ठ प्राणी को देखा तो भी आप क्या है और कैसे सामने वो तो तीनों समझ में आ है आपका मतलब एक क्या है आपका शब्द है और एक अर्थ है एक क्या प्रत्येक है, है। लोग व्यवहार में लोग तीनों को क्या कहते हैं वो तीनों को बोली तो कहिए शब्द अर्थ प्रत्ये तो लगाएंगे शब्द अर्थ और प्रत्यय इनका इतना इनका अनोन्याध्यास होने के कारण इनका अन्य होने के कारण या इनकी मिली जुली प्रती होने के कारण इनकी मिली जुली प्रती होने के कारण हाँ मिली जुली प्रती होती है जहाँ प्राणी आया सामने तहा उसके जो चतुष्प प्राणी आया उसका ज्ञान हुआ तो क्या होगा उस अर्थ के बोधक शब्द की स्फूर्ति हो जाएगी ना मन में चतुष्पाल प्राणी को देखा तो उसके तो उस प्राणी का प्राणी रूप के बोधक शब्द का क्या हो जाएगा हो जाएगा शब्द भी आ जाएगा ना तो तीनों की प्रतीति मिली जुली तो शब्द अर्थ और प्रत्यय का अनोन्याध्यास होने के कारण मिश्रण रहता है क्या रहता है मिश्रण रहता है अनोनयाध्यास होने के कारण मतलब एक में दूसरे की प्रतीति होने के कारण एक में दूसरे की प्रतीति होने अनोन्याध्यास का अर्थ है परस्पर एक में दूसरे का अध्यास एक में दूसरे की प्रतीति, सब प्रती और प्रत्येक होने के कारण इनका संकर रहता है मिश्रण रहता है तथा विभाग उनके विभाग में संयम करने से या विभाग पूर्वक उनमें संयम करने से विभाग में संयम मतलब जैसे की कोई भी शब्द आप सुनते हैं तो तुरंत अर्थ का बोध होता है नहीं होता है क्या होता है बोध होता है सब सुनते ही क्या होता है बोध होता है और बोध का विषय भी, भी सामने आता है क्या वो स्मरमाण्ड क्यों ना हो जैसे ऋषि के साथ बोला गया ऋषि के साथ हुआ अब इसका विषय मालूम हो गया ना तो अभी अनुभवी स्मरण है <onomy zakonấn> बल्कि स्मरमा भी स्मरमा होगा जब वो स्मृति का विषय बने अभी तो बोध होगा ना अब सात बोध का विषय बनेगा अन्य बोध भी अनुभव स्मृति आएगी स्मरमाण होगा कहने का मतलब यह है कि तीनों मिले जुली तीनों की प्रती होती है संयम ऐसे करना कि केवल शब्द ऐसी स्थिति हो कि शब्द सुनाई दे और अर्थ की स्मृति संयम ऐसे होगा ज्यादा एकाग्रता से शब्द में चित्त को ज्यादा एकाग्र कर देंगे तो फिर क्या होगा अर्थ की स्थिति नहीं होगी और इसी प्रकार क्या है कि अर्थ में ज्यादा चित्त को एकाग्र कर दो ना तो अर्थ को एकाग्र अर्थ में चित्त को एकाग्र कर दो शब्द की स्मृति नहीं होगी अर्थ और अर्थ का प्रत्यय तीनों अलग अलग है ना <usysem> तीनों अलग अलग है और इसी प्रकार प्रत्यय में भी एकाग्र कर दो ऐसा तो शब्द तो में उनके उनके विभाग में संयम करने से प्रभाग है ना उनके प्रकृष्ठ विभाग में मतलब उनके ठीक ठीक विभाग में संयम करने से सर्वभूत रूप ज्ञानम सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है ताँगी ताँगी तो है ना तो प्रत्य को अलग अलग समझ ले इसमें संयम करें तो सभी प्राणियों के शब्दों का ध्यान हो जाता है तो पक्षी क्या बात करते हैं आपस में मयूर क्या बात करते हैं हंस क्या बात करते हैं का परस्पर में क्या बात करते हैं गाय क्या आपस में बात करती है तो वो पूरा समझ में आ जाएगा कभी कभी पशु भी जो है ना अपने अभिप्राय को अपने मालिक से व्यक्त करना चाहता है पर आदमी समझ नहीं पाता अभिप्राय व्यक्त करते है अभी इसके ऐसा संयम करे तो मालूम हो जाएगा वो क्या कह रहे हैं हो जाएगा ये तो बहुत जरूरी है जरूरी तो नहीं है लेकिन फायदा इसके बहुत है ऐसा कुछ लोग होते जो तो कसो की भाषा जानते हैं सुना आपने ऐसे लोगों को जैसे राघो गंगा सुनारे रहता है वो बताता था पहले बहुत साल पहले होता है तो सत्र वाघ वर्ण सुथवती यहाँ सुखदेव बाबा रहते हैं कोई गंगा किनारे तो बहुत पहले की बात है राघो बोलता था कि सुखदेव बाबा कौआ की बोली पहचानते हैं तो वो कौआ क्या, क्या बोल रहा है उनको, उनको पता चलता है वो बोलते हैं आज कोई आएगा कि नहीं आएगा कितने लोग आएंगे ऐसा बीस इक्कीस साल पहले राघो बोलता था ऐसा एक रहता वो कहता था सुखदेव बाबा जानते हैं तत्र वाद वर्णेश तत्र से लेना वर्ण ध्वनि और शब्दों के मध्य है ना क्या लेने वर्ण ध्वनि और शब्दों के मध्य में कि अर्थवती वर्णों का उच्चारण करके ही अर्थवती कर करते वर्ण ध्वनि और शब्दों के मध्य में वर्ण ध्वनि और शब्द वर्ण का मतलब अलग, अलग अलग वर्ण और जो एक ध्वनि जो सुनाई देती है वो क्या होती है ध्वनि और शब्द से लेना है अर्थ बोधक शब्द शब्द से क्या लेना है प्रत्येक वर्ण अर्थ मतलब जो शब्द के अंतर्गत अर्थ का है ना, तो तो ना।, तो ना समूह उसको शब्द कहा है की वर्ण ध्वनि और शब्द के मध्य में वाद इंद्री वर्णेश वर्णों का उच्चारण करके ही कचास हो जाती है वह कैसे खचास होती है वर्णों का उच्चारण करके ही वाघ इंद्री तो जितने उच्चारण स्थान है सब में रहती है अपू विस्त्री आ राम कंठाइच नाम, नाम तालु जितने उच्चारण स्थान है सब में कौन उच्चारण करेगी वाक् करेगी कि वाघ इंद्री वर्णों का उच्चारण करके ही फिर हो जाती है इसका मतलब है वाक का काम है वर्णों का उच्चारण करना वाक का काम क्या है तो वाक इंद्री वर्णों का उच्चारण करती है किंतु अर्थबोधक शब्द को उपस्थित नहीं, नहीं करती है यह बताने के लिए वर्णों का उच्चारण करती है किंतु अर्थबोधक शब्द को उपस्थित अर्थबोधक पद को उपस्थित नहीं करती है कौन पद को उपस्थित नहीं करती है हाँ वर्णी अर्धबोधक पद को उपस्थित नहीं करती है पद कैसे उपस्थित होगा तो बुद्धि के द्वारा निर्णय होगा ना इसलिए वर्ण मिलाकर एक पढ़े है ना वाघ इंद्री वर्णों का उच्चारण करके ही कृतार्थ हो जाती है क्या क्या ध्वनि परिणाम मात्र है? और ध्वनि के परिणाम मात्र को विषय करता है ध्वनि का परिणाम देखेंगे इन्हें कान से क्या सुनते हैं आप ध्वनि सुनते हैं तो अब क्या है शब्द ध्वनिया शब्द दो प्रकार का वर्णात्मक और ध्वनियात्मक तो कोई भी शब्द होगा तो जो कोई भी ध्वनि होगी तो वो कैसे चलेगी ध्वनि विचीकरण न्याय से या कदम मुकुल न्याय से चलेगी तो एक ही शब्द जो वक्ता उच्चारण करता है वही उसी को श्रोता सुनता है अथवा उसके सजाती शब्दों को सुनता है ये आता है ना कि एक शब्द से भिन्न भिन्न दिखाओ में भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न होते हैं ऐसा बताया गया ना तो एक शब्द से जो दूसरे शब्द उत्पन्न हुए हैं वे क्या होंगे शब्दों के परिणाम होंगे मिट्टी का परिणाम घट मिट्टी ही है ना तो वैसे ध्वनि का परिणाम क्या होगा ध्वनि का परिणाम क्या होगा स्रोत से ध्वनि सुनी जाती है और स्रोत ध्वनि के परिणाम मात्र को विषय करता है स्रोत किसको विषय करता है के परिणाम मात्र को विषय करता है इसका मतलब स्रोत भी अर्थबोधक के पद को उपस्थित नहीं करती है या अर्थबोधक पद को विषय नहीं करता है स्रोत भी किसको विषय नहीं करता है अर्थबोधक पद को विषय ध्वनि के परिणाम को विषय करता है ऐसा अब पदम पुनः नादानुसंघार बुद्धि जिसको लोक में कहते हैं ना अर्थबोधक जो यहाँ पढ़ाए है जाते हैं सभी शास्त्र तो बताया जाता है कि देखो गो अर्थ का वाचक गोपद है गो अर्थ का वाचक क्या है गोपद तो जो गो अर्थ का वाचक गोपद को कहते हैं वो गोपद इसको कहा जाता है जो कि सुनाई देता है वही तो अर्थबोधक है लेकिन यहाँ पे उसको अर्थबोधक नहीं माना गया व्याकरण में और योग शास्त्र में अर्थबोधक शब्द होता है स्फोट क्या होता है स्फोट ध्वनियात्मक शब्द अर्थ का बोधक नहीं माना जाता है जिस शब्द को हम सुनते हैं वो कैसा शब्द है ध्वनियात्मक शब्द है और वो अर्थ का बोधक नहीं है लेकिन ध्यान देंगे व्याकरण शास्त्र और योग शास्त्र को छोड़ो अन्य सभी शास्त्र जो है ना ध्वनियात्मक शब्द से अतिरिक्त स्फोट का निराकरण करते हैं ये ध्वनियात्मक शब्द से अतिरिक्त स्फोट कोई शब्द नहीं है ऐसा अन्य सभी सांस्त्र कहते हैं अर्थबोधक शब्द कौन है इससे नहीं मानते पर व्याकरण ऐसा मानता है और इसमें भरत यदि की वाक्य प्रति में इसका प्रदन है स्पोर्ट रूप शब्द का अब तो योग भी मानता है स्पोर्ट है ना तो क्या होगा इस स्फुटक अर्थ इसमार्थ स्फुट अर्थ विस्मार्त जिससे अर्थ स्फुटित होता है या जिससे अर्थ की अभिव्यक्ति होती है जिससे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं स्फोट तो स्फोट का अर्थ क्या हुआ कि अर्थ का बोधक पद अर्थ का बोधक पद या अर्थ का बोधक सत्य तो अर्थ का बोधक शब्द कहते हैं ध्वन्यात्मक नहीं है ऐसा भैया भैयाकरण वो योग शास्त्री कहते हैं वो कहता है स्फुट रूप है और स्फोट रूप जो शब्द है ना वो तो समाधि के द्वारा उसका साक्षात्कार हो सकता है ऐसे वो तो उसका प्रत्यक्ष भी होता है तो ये एक स्फोटायन व्याकरण के आचार्य हैं। वहां पर क्या है स्फोट स्फोटकर्ण क्या हुआ वहां पर वर्ण स्फोट समझे ना? उसको भर्तवीहरि तो शब्द ब्रह्म भी मानते है। हैं उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं भ्रतवीहरी स्फोट परम आयनम योट परम प्रतिपाद्य है जिनका उस आचार्य को क्या देंगे स्फोट आयन कहेंगे तो यहाँ पर भी जो है ना स्फोट रूप शब्द का प्रतिपादन भाष्यकार कर रहे हैं पदम पुनः पदम पुनर नादानुसंगार बुद्धि निर्ग्राहमी पद कर से यहाँ पे अर्थबोधक शब्द पद से क्या लेना है अर्थ की पुनः अर्थबोधक शब्द नादानुसंगार बुद्धि से ग्राह्य है नादानुसंगार बुद्धि यहाँ पर ना जैसे लेना है आपको ध्वनियात्मक वर्ण क्या लेना है ध्वनियात्मक वर्ण ध्वनियात्मक वर्णों में एकत्व को विषय करने वाली बुद्धि ध्वनियात्मक वर्णों में एकत्व को विषय एक करने वाली जैसे बहुत सारे धान गेहूँ इकट्ठा होने पर ये एक है ऐसी बुद्धि होती है ना है जब एक क्वालिटी के गेहूं होंगे तो उसको क्या कहता है व्यक्ति ये नहीं दूसरी श्रेणी के दूसरे प्रकार के गेहूं होंगे तो क्या कहेंगे ये राशि के लिए एक का व्यवहार होता है ना तो इसे देखना गु इसमें क्या है और… गकार औकार और विसर्ग गकार औ और विसर्ग लेकिन इनको एक पद माना जाता है तीन पद माना जाता है पद रूप में ही पद माना जाता है तीन वर्ण होने पर भी पद कितना माना जाता है शब्द भी एक माना जाता है शब्द भी कितना माना जाता है एक ही शब्द माना जाता है तो अब ध्यान देंगे इन तीन वर्णों में क्या है एकत्व को विषय करने वाली बुद्धि होती है ये होती ना बुद्धि तो नादानुस नाद का है ध्वन्यात्मक शब्द और नादानुसंगार बुद्धि नाद कर होगा ध्वन्यात्मक शब्दों ध्वन नाद का अर्थ है ध्वनियात्मक वर्ण और नादानुसंगार बुद्धि का अर्थ है वर्णों में एकत्व को विषय करने वाली बुद्धि ध्वनियात्मक वर्णों में एकत्व को विषय करने वाली बुद्धि से होता है पद क्या ध्वनियात्मक में एकत्व को विषय करने वाली बुद्धि से ग्रह होता है आने तीन तीन हो गए ना इसमें एकत्व को विषय करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि से ग्रह या बुद्धि से ग्रह बुद्धि से कौन किसका ग्रहण होता है बुद्धि से किसको जाना जाएगा पद को और वो पद क्या है अर्थबोधक है वही स्फोट है वही क्या है स्फोट है ऐसा तो एकत्र को विषय करने वाली बुद्धि से उसको जाना जाता है अनुमान किया जाता है, जाना जाता है समझ लेना विषय करने वाली बुद्धि से वो जाना जाता है। की? अब ध्यान देना वर्ण एक समय असंभावित से कि जैसे देखेंगे जब गहु बोलते हैं ना तो गकार उकार विसर्ग इन तीनों का एक साथ उच्चारण होता है कि क्रम से उच्चारण होता है बताइए क्रम से उच्चारण होता है ना तो अब क्या है कि जो उच्चारण क्रिया तो क्षणित है ना तो जिस समय गकार का उच्चारण है उसी समय अवकार और विसर्ग का उच्चारण तो नहीं है न और जिस समय क्या है गकार का उच्चारण होने के बाद में गकार की स्थिति है उस समय विसर की स्थिति है क्या दुँगु. तो वही बताते हैं कि वर्णों की एक समय उत्पत्ति और स्थिति असंभव होने के कारण बताए समझ में वर्णों की एक समय वर्णा एक समय असंभावित वर्ण एक समय असंभावित होने से मतलब वर्णों की एक समय उत्पत्ति और स्थिति असंभावित होने के कारण परस्पर क्या है परस्पर निरुग्रहत्म की परस्पर असंबद्ध स्वरूप वाले होते हैं परस्पर में कैसे असंबद्ध स्वरूप वाले होते हैं दो व्यक्ति पर कब सम्बद्ध हो सकते हैं कब सम्बन्धी संबंधित हो सकते हैं जब एक काल में स्थित होता थी तो परस्पर में कौन से दो व्यक्ति संबद्ध हो सकते हैं जो दोनों एक काल में स्थित हो और जो, जो जब जो एक काल में उत्पत्ति थी नहीं हो सकेंगे वो सम्बद्ध हो सकेंगे क्या तो चरण क्रिया क्षणिक है ना तो क्या है कि वर्णों की उत्पत्ति और स्थिति सभी वर्णों की उत्पत्ति और स्थिति एक साथ होगी देखो कोई भी वर्ण एक एक क्षण में उत्पन्न होगा दूसरी क्षण में स्थित होगा तृतीय क्षण में हो जाएगा जैसे गाह है ना उत्पन्न हुआ और फिर क्या हुआ स्थित हुआ तो जिस समय क्या है कि गा स्थित होगा उस समय ओ क्या होगा उत्पन्न होगा और जिस समय औु स्थित होगा उस समय क्या होगा गा का हो जाएगा ना हो जाएगा तो अऊ की स्थिति क्षण में गा रहा अहू की स्थिति क्षण में गा की स्थिति नहीं है इसी प्रकार जिस क्षण में क्या है कि ये अऊ की उत्पत्ति हो रही है उस क्षण में भिसर की उत्पत्ति हो रही है और जिस क्षण में क्या है की अऊ की क्या हो रही है स्थिति और उस समय क्या होगा उसकी उत्पत्ति और जिस समय क्या होगा कि विसर्ग की स्थिति होगी उस समय और रहेगा तो क्या है कि वर्ण परस्पर में एक साथ स्थिति हो रही वर्णों की तो इसलिए ये कहते हैं संबद्ध स्वरूप वाले होंगे या असंबद्ध स्वरूप वाले होंगे कोई बता रहे हैं पंक्ति लगाइए वर्ण वर्ण एक समय वर्ण एक समय वर्णों की एक समय उत्पत्ति और स्थिति असंभव होने के कारण या उत्पन्न होने वाले वर्ण और स्थित होने वाले वर्ण एक समय असंभव होने के कारण सरल शब्दों में यही है, है कि वर्णों की एक काल में उत्पत्ति और स्थिति असंभव होने के कारण वे परस्पर असंबद्ध स्वरूप वाले होते हैं कैसे होते हैं परस्पर निरुग्रहत्माना का अर्थ है कि परस्पर असंबद्ध स्वरूप वाले होते हैं लग गया अब ध्यान देंगे अब ये बताइए ते पदम असंस्पृश से अनु अनुपस्थाप्य वर्ण वर्ण पद को स्पर्श न करके असंस्पृश कर कि वे वर्ण पद को उपस्थित न करके असंस्पृश का ही है अनुपस्थाप्य कि वर्ण पद को वर्ण पद का स्पर्श न करके या वर्ण पद को उपस्थित न करा के वर्ण पद को उपस्थित न करा के तो ध्यान देना वर्ण पद को कब उपस्थित करा सकते हैं जब सभी वर्ण एक साथ हों जब सभी वर्ण तभी तो अर्थक पद से उपस्थित होगा तो जब एक साथ होते ही नहीं है तो वे वर्ण पद को उपस्थित कराते हैं तो वे वर्ण पद को उपस्थित न करा के आविर्भूत और शिरोभूत स्वरूप वाले होते हैं मतलब वे क्या कहें उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं कम वर्ण वे वर्ण पद को उपस्थित न पद को उपस्थित न कराके के उत्पन्न होते रहते हैं और पुरोहित होते रहते हैं कौन ये पद को उपस्थित करा के तो दक्ष पद को उपस्थित न कराके कैसे होते रहते हैं उत्पन्न होते रहते हैं और शांत होते रहते हैं है ना वे वर्ण अर्थबोधक पद को उपस्थित न करके वे वर्ण अर्थबोधक पद को उपस्थित न करके उत्पन्न होते रहते हैं और द्रोहित होते रहते हैं लब्बी पंक्ति इसी करते इसलिए प्रत्येकम अपद स्वरूपा उन्नते इसलिए प्रत्येक वर्ण अपद स्वरूप कहा जाता है प्रत्येक वर्ण अपद कहा जाता है अपद स्वरूपा कर्त अपद इसलिए प्रत्येक वर्ण अपद कहा जाता है या प्रत्येक वर्ण भिन्न कहा जाता है प्रत्येक वर्ण को पद कह सकते हैं नहीं कह सकते लग रही है वर्ण पुनः अनु वर्ण क्या पुनः एक एक पदात्मा सर्वा भी राम शक्ति प्रसिता पुनः एक एक वर्ण पद रूप है अभी तो बोला कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ण अपन अपन कहा है न अभी अभी प्रत्येक वर्ण को अपन कहा है अब प्रत्येक वर्ण को पद कह रहे हैं और उसका कारण बता रहे हैं पुनः एक वर्ण या पुनः प्रत्येक वर्ण पदात्मा पद रूप है प्रत्येक वर्ण कैसा है बस रूप है क्यों क्या क्यों जोड़ देना क्योंकि वो सभी अर्थ की बोधक शक्ति से युक्त है सभी अर्थ की बोधक शक्ति से युक्त है समझो हम बता रहे हैं आपको जैसे देखना गौ हो यहाँ पर गकार है गौरव यहाँ भी गकार है गुरु हो यहाँ भी गकार है गौरा यहाँ भी है गकार है? है तो अब ध्यान देना गौर ये यहाँ पर देखना कि जैसे गौ यहाँ पर गकार एक चतुष्पाद प्राणी का बोध कराता है लेकिन अकेले नहीं सहकारी अच्छा। उसी प्रकार गौरा भी जो है ना सुकलत्व का गौरा हमें गकार शुकलत्व का बोध कराता है कसे से अन्य सहकारी वर्णों की सहायता से गुरु किसी जो है महान व्यक्ति का बोध कराता है गुरु में कथा गुरु में किसका बोल कराता है किसी महान श्यक्ति का गौरा में गकार किसका बोल कराता है शुभ लग्न का तो गकार जो है ना क्या है कि ये सब बहुत अर्थों को बताने की शक्ति रखते हैं ना गकार बहुत अर्थों को बोध कराने की शक्ति रखता है तो कह सकते हैं कि सभी वर्ण सभी अर्थों को बोध कराने की शक्ति रखते हैं सभी वर्ण सभी अर्थों को बोध कराने की शक्ति रखते है कैसे शाकाहारी की हाँ सहकारी वर्णों की सहायता से सहकारी वर्णों की पंक्ति लगाएंगे पुनः प्रत्येक वर्ण पद रूप है क्योंकि वो सभी अर्थ सभी अर्थों की बोधक शक्ति से युक्त है सर्वा शक्ति प्रचिता अर्थ क्या है सभी अर्थ की बोधक शक्ति से युक्त है पुनः पुनः वर्ण पुनः एक एक, एक एक वर्ण या प्रत्येक वर्ण पुनः एक एक वर्ण या पुनः प्रत्येक वर्ण पद स्वरूप है क्योंकि वो सभी अर्थ को बोध कराने की शक्ति से युक्त है सभी अर्थ को बोध कराने की शक्ति से युक्त है इसलिए उसको क्या कह दिया पदस्वरूप और अपद क्यों कह दिया क्योंकि वो पद को उपस्थित किए बिना पद को उपस्थित किए बिना आविर्भूत होता है और पुरोहित होता है इस दृष्टि से क्या कह दिया अपद और पद किस दृष्टि से कह दिया क्यूँकी सभी अर्थ को बोध कराने की शक्ति से युक्त है सभी अर्थ को बोध कराने की शक्ति से युक्त है लेकिन अकेले वर्ण क्या है कि सभी अर्थ का बोध कराता है क्या है। तो किसी दृष्टि से पद कहा और किसी दृष्टि से क्या कहा? कहा अच्छा लेकिन अच्छा, अब ध्यान देना आप ये कैसे हैं सहकारी वर्णांतर प्रतियोगि साकारिवर्ण सहकारी अन्य वर्णों से सम्बद्ध होने से साकारि अन्य वर्ण देखना गहू में अन्य सहकारी वर्ण कौन है अवकार हो विसर्ग और गौरवा में अन्ध सहकारी वर्ण कौन है औ रकार रकार वकार विसर्ग गौरा में औकार रकार विसर्ग बाई स्व में तो अन्ध सहकारी वर्णों से संबंधित होने के कारण बैस रूप में वापस अनेक रूपता को प्राप्त किए हुए से रहता अनेक रूपता को प्राप्त किया हुआ सा रहता है यह अनेक रूप वाला जैसा रहता है अनेक रूप वाला जैसा रहता है कौन वर्ण वर्ण है ना वाक्य के आरम्भ में कि सहाकारी वर्णान्तर प्रतियोगिता की सहाकारी अन्य से संबद्ध होने के कारण सहाकारी अनुवर्णों से संबद्ध होने के कारण अनेक रूपता को प्राप्त किया हुआ सा रहता है मतलब अनेक रूप वाला जैसा होता है अनेक रूप वाला जैसा कौन होता है पंक्ति लग जाएगी शाकाहारी अन्य से संबद्ध होने के कारण नाना रूप वाला जैसा होता है पंक्ति लगाएंगे ये किसकी बात चल रही है अभी पद वन की, की बात चल रही है की वर्णा बता रहे हैं ना वर्ण पद का वर्ण की बात चल रही है अब देखेंगे पूर्व क्या उत्तरेण उत्तर क्या पूर्वेण विशेष अवस्थापिता उत्तरेण पूर, पूर्व या उत्तरेण कहते हैं उत्तर वर्ण के साथ पूर्व उत्तर वर्ण के साथ पूर्ववर्ण तथा पूर्वण उत्तराचा उत्तरा चाह पूर्ण उत्तरा और पूर्व वर्ण के साथ उत्तर वर्ण पंक्ति लग रही है ना पूर्व पूर्वाचा उत्तरे और उत्तर वर्ण के साथ पूर्व वर्ण तथा पूर्व वर्ण के साथ उत्तर वर्ण मिल करके विशेष में स्थित होता है विशेष रूप में स्थित होता है मतलब विशेष रूप कौन पदस्फोट रूप में स्थित होता है विशेषे से लेना पदस्फोट रूप पदस्फोट रूप में स्थित होता है पदस्फोट रूप में कौन स्थित होता है वर्ण वर्ण ही किस रूप में स्थित होता है पड़ि पड़ि पॡ़ि पॡ़ि रूप में स्थित होता है ध्यान देंगे यहाँ भी अवस्थापि कर से, अवस्थित होता है या स्थित होता है तो अवस्थापिता का क्रिया का कर्ता कौन है वही जो तो पहले से आ रहा है वर्णहा तो कैसे उत्तर वर्ण के साथ पूर्व वर्ण तथा पूर्व वर्ण के साथ उत्तर वर्ण मिल करके मिलकर के पदस्फोट रूप में स्थित होता है फोट रूप में कौन स्थित होता है वर्ण मिलकर के किस रूप में स्थित होता है पद स्फोट रूप में स्थित होता है और क्या है अर्धबोधक शब्द अर्धबोधक शब्द है व्याकरण वाले तो ऐसा मानते हैं जैसे की रज्जु सर्पद्ड जल धारा भूरेखा इत्यादि रूपों में रज्जु प्रतीत होती है वैसे एक ही स्फोट वर्ण रूप में पद रूप में और वाक्य में प्रतीत होता है कौन स्फोट ऐसा वही अभिमो का कहना है अब ध्यान देंगे एवं बहवो वर्ण क्रमानुरोनो अर्थ संकेत छिन्ना इस प्रकार बहुत वर्ण क्रम का अनुसरण करने वाले क्रम का अनुसरण करने वाले मतलब अनुपूर्वी की अपेक्षा रखने वाले अनुपूर्वी है ना गौ यहाँ पर गकार ओकार और विसर की एक नियत अनुपूर्वी है यदि अनुपूर्वी में परिवर्तन होगा तो अपने अर्थ का बोल करा पाएंगे तो ये ये इस प्रकार बहु से वर्ण इसी प्रकार बहुत से वर्ण अनुपूर्वी की अपेक्षा रखने वाले तथा अर्धबोधक शक्ति से युक्त ज्ञात होते हैं अर्थ संकेत छिन्ना इंता इंते क्रिया है यहाँ पर है ना इंते क्रिया है कि अर्धबोधक शक्ति से युक्त होकर ज्ञात होते हैं अर्धबोधक शक्ति से युक्त ज्ञात होते हैं बहुत से वर्ण क्रम का अनुसरण करने वाले या बहुत से वर्ण अनुपूर्वी की अपेक्षा करने वाले तथा अर्धबोधक शक्ति से युक्त ज्ञात होते हैं ज्ञात होते हैं कौन वर्ण बहुत से वर्ण ज्ञात होते हैं कैसे अनुपूर्वी की अपेक्षा रखने वाले क्रम की अपेक्षा रखने वाले मतलब अनुपूर्वी की अपेक्षा रखने वाले तथा अर्धबोधक शक्ति से युक्त ज्ञात होते हैं सर्वा विधान शक्ति ये वर्ण सभी अर्थों को बोध कराने की शक्ति से युक्त गकार अवकार और विषर है सभी अर्थों को बोध कराने की शक्ति से, से युक्त इसलिए कहा है की यहाँ पर यहाँ देखना गौरा गौरव है गुरु यहाँ पर अनेक अर्थों को बोल कराने की शक्ति से युक्त कौन है गकार और देखना ये जो अवकार है ना जिसे गौ यहाँ भी अवकार है घटो फटो यहाँ भी अवकार है तो भिन्न भिन्न अर्थों को बोल करा रहे हैं विसर्ग भी रामा कृष्णा समझ लेना इस प्रकार अनेक एक इस प्रकार सभी अर्थ को बोल कर सभी अर्थों सभी अर्थों को बोध कराने की शक्ति से युक्त गकार आकार और विसर्ग रूप ये वर्ण एक एक क्या था ये वर्ण इस सभी अर्थों को बोध कराने की शक्ति से युक्त गकार और अवकार तथा विसर्ग रूप वर्ण शासनादी वाले प्राणी का बोध कराते हैं किसका बोध कराते हैं शासनादी वाले प्राणी का बोध कराते हैं कौन बोध कराते हैं गकार अवकार और विसर्ग ये बोधक शक्ति से युक्त हैं उत्तर वर्ण के साथ पूर्व वर्ण पूर्व वर्ण के साथ उत्तर वर्ण मिलकर के परस्फोट रूप में उपस्थित होंगे तो जब परस्फोट रूप में उपस्थित होंगे ना बहुत से वर्ण शासनादि वाले अर्थ का बोध करायेंगे कब जब पर स्फोट रूप में स्थित होंगे तब शासनादी वाले अर्थ का बोध कराएंगे सासना देखा है गले के नीचे लटकती है ध्यान से देना जर्सी में नहीं होगी व्यक्ति अच्छा देसी गाय का जो मुख में बड़ा आकर्षण होता है ध्यान से देखो बड़ी चंचलता रहती है चपलता बड़ा सुंदर होता है जर्सी को मुख में सुंदरता नहीं रहेगी ध्यान से देखो आप देसी गाय का मुख बहुत अच्छा लगता है और उसका वास्तव सब है जर्सी का जर्सी को दूध देने वाली मशीन जैसी कितना खाना चाहिए उसको पता नहीं है नाप करके लोग पानी देते है नाप करके लोग चारा देते हैं तो तो बुद्धी भी बुद्धी कितना आम खाएन जैसी बुद्धि जिन प्राणी है, तो है। बैठ जाएगी खड़ी हो जाएगी और कोई दिमाग नहीं उसका दूध पीने से वही मंदबुक्ति हो जाएगा आदमी जर्सी का भैंस का सब कैसे है जर्सी से तो मैसी फिर भी ठीक है आगे देखेंगे तो ये शासनाली वाले प्राणी का ते है तदेशा अर्थ संकेत अवचिन्ना उपहृत ध्वनि क्रमा बुद्धि निर्वाचा तत्पद वाचक से संकेत अर्थ संकेत अव छिन्नासा लेनासा वर्णनाम अर्थ संकेत अव छिन्ना का अर्थ बोध शक्ति से युक्त शक्ति से युक्त औपसंग्रहि क्रम का अर्थ है ध्वनिगत क्रम से रहित ध्वनिगत क्रम से अर्धवोधक शक्ति से युक्त कौन वर्ण से लेना वर्ण कौन वर्ण और ध्वनिगत क्रम से रहित कौन वर्ण ध्वनि तो जो सुनाई देगी है ना कि अर्धवोधक शक्ति से युक्त तथा ध्वनिगत क्रम से रहित ध्वनिगत क्रम से रहित इन वर्ण, इनका इन वर्णों का जो एक बुद्धि निर्भास है जो एक इन, पूर्ण विदम पूर्ण पूर्णम दिश्य थे गौणस्या पूर्णमा दया पूर्णमे वा तो